महाभारत शांति पर्व सप्तपचाशद्याय सिमल का हार स्वीकार करना तथा बलवान के साथ वह न करने का उपदेश विस्मुवाच तथयत मनसा साक्षुभित शाखास्क स्वयम सात मिश्र जी ने कहा राजन मनिमन ऐसा विचार कर शिमल ने छुभित हो अपनी शाखाओं तथा टहनियों को स्वयं ही नीचे गिरा दिया। सा परित्यज्य कुछ प्रभाते वायु मत प्रत्यय क्षत वनस्पति ही वह वनस्पति अपनी शाखाओं पत्तों और फूलों को त्याग कर प्रातः काल वायु के आने की प्रतीक्षा करने लगा ततः क्रुद्ध सुसनवाद्रमा आज गांत तम देश आस्ते ये तत्पश्चात सबेरा होने पर वायु दे कुित हो बड़े बड़े वृक्षों को धराशाई करते हुए उस स्थान पर आए जहाँ वह सेमल का वृक्ष था तम ही न पर्णम देखा कि सेमल के पत्ते गिर गए हैं और उसकी श्रेष्ठ शाखाएं धराशायी हो गई है वह फूलों से भी हीन हो चुका है तब वे बड़े प्रसन्न हुए और जिसकी शाखाएं पहले बड़ी भयंकर थी उस सेमल से मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोली वायुवाच अहमप्यमे तां साल मलेरुषाम सालरुषा आत्मनात्तम कृथ्ठम शाखानापकर्षण हेन पुष्पाग्रशाक स्वीण कृपापलासक आत्मदुर्मंत्रित वाई ने कहा साल सालभरे मैं भी रोज में भर कर तुम्हें ऐसा ही बना देना चाहता था तुमने स्वयं ही यह कष्ट स्वीकार कर लिया है तुम्हारी शाखाए गिर गई फूल पत्ते डालिया और अंकुर सभी नष्ट हो गए तुमने अपनी ही कुमति से यह विपत्ति मोल ली है तुम्हें मेरे बल और पराक्रम का शिकार बनना पड़ा है श्रुवा बचो वाचो साल बलि प्रीड़ा अतप्यपच स्मृत्वा नारद यदा प्रवी जी कहते राजन वायु का यह वचन सुनकर शिवल उस समय लज्जित हो गया और नारद जी ने जो कुछ कहा था उसे याद करके वह बहुत पछताने लगा एवं मिराज सारूलह दुर्बल सन वैरम आरभ ते बल तप्य यथाम इसी प्रकार जो मूर्ख मनुष्य स्वयं दुर्बल होकर किसी बलवान के साथ वैर बांध लेता है वह सैमल के समान ही संताप का भागी होता है तस्माद् तस्मा न कुरुर्बलो बल बतर ही सोचे तो धी व इम कुरो यथा वाल मलि तथा अतः दुर्बल मनुष्य बलवानों के साथ वैर न करे यदि वह करता है तो सेमल के समान ही शोचनीय दशा को पहुंचकर शोक मग्न होता है न ही व इम महात्मा पकार शनि शनि महाराज दर्शयते महाराज महामनुष्य पुरुष अपनी बुराई करने वालों पर वैर भाव नहीं प्रकट करते हैं वे धीरे धीरे ही अपना बल दिखाते हैं वैरम नरोनाम बुद्धिमत हो जाते बुद्ध वाला मनुष्य किसी बुद्धिजीवी पुरुष से वैर ना बांधे क्योंकि घास पुष्प पर फैलने वाली आग के समान बुद्धिमानों की बुद्धि सर्वत्र पहुंच जाती है नहीं तथा नलेन राजेंद्र न समोहिहत नरेश्वर राजेन्द्र पुरुष में बुद्धि के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है संसार में जो बुद्धि बल से युक्त है उसकी समानता करने वाला दूसरा कोई पुरुष नहीं है बलादिकाय सत्रु का नाश करने वाले राजेंद्र इसलिए जो बालक जड़ अंध बधिर तथा बल में अपने से बढ़ा चढ़ा हो उसके द्वारा किए गए प्रतिकूल बर्ताव को भी क्षमा कर देना चाहिए यह क्षमा भाव तुम्हारे भीतर विद्यमान है अब सत्य चत्य महादुते बले समाराजन अर्जुन से महात्म महा तेजस्वी नरेश अठारह सेनाएं भी बल में महात्मा अर्जुन के समान नहीं है नाम। चरता नाम प्रते। इंद्र और पांडु के यशस्वी पुत्र अर्जुन ने अपने बल का भरोसा करते हुए युद्ध में विचरते हुए जहां उन समस्त सेनाओं को मार डाला और भगा दिया उक्ता आपद धर्मा चार महाराज भरत नंदन महाराज मैंने तुमसे राजधर्म और आपद धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है अब और क्या सुनना चाहते हो इी महाभारते शांति परवि आपद् धर्म परवि पवन साल मद सप्तासिक शतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में पवन साल मणि संवाद विषयक एक सौ संतावनवा अध्याय पूरा हुआ